यह कहा के भागत्यागे के एक भागत्यागेन लक्ष्य है्रह्म की एकता भागत्याग लक्षण के द्वारा ज्ञान कराई जाती है क्यों ज्ञानस्य तदादि पदार्थ ज्ञान ज्ञान तत्पदस्य के जान कारण मत सिद्ध जानते हैं वाक्यर्थ ज्ञान के लिए पदार्थ ज्ञान कारण एक वाक्य में जितने पद है प्रत्येक पद के, के अर्थ का ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ ज्ञान होता है तत्व महावाक्य में तत्व तेरा पद एकता तो तत्पद का त्वम पद का अर्थ ज्ञान चाहिए महावाक्यार्थ ज्ञान के लिए सिद्धांत है महावाक्यार्थ से ही ब्रह्म ज्ञान होता है महावाक्य प्रमाण उससे ब्रह्म ज्ञान होगा अंतकरण शुद्ध होने पर इससे सही ज्ञान होता है वाक्यार्थ ज्ञान होने के लिए पदार्थ ज्ञान कारण सप्तम इति वाक्यार्थ ज्ञानस्य से वाक्य के अर्थ ज्ञान के लिए पहले पदार्थ ज्ञान चाहिए कौन पदे तदादी तदम तद आदि से तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वक तत्पदार्थ ज्ञान होने पर ही वाक्यर्थ ज्ञान होगा तम पदार्थ ज्ञान होने पर ही दि पदार्थ ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ ज्ञान होगा इसलिए वाक्यर्थ ज्ञान के पूर्व पदार्थ ज्ञान चाहिए तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वक ज्ञान पूर्व यश वाक्यर्थ ज्ञान के पूर्व में तदादि पदार्थ ज्ञान चाहिए पदार्थ ज्ञान होने पर ही वाक्यार्थ ज्ञान होगा इसलिए पहले तत्पद का अर्थ बताते है तत्पद से वाच्यर्थम तापदार तत्पथ का जो वाच्यार्थ बताएंगे तम पद का वाच्यार्थ बताएंगे और लक्ष्यार्थ रहना विरुद्ध को छोड़ करके लक्षार्थ में एकत्र होगा भाग त्याग लक्षण कैसे बताएंगे जगतो यदुपादान जगतोदान माया जगतो माया मादा, माया मादा निमित्तं शुद्ध सत्वता निमित मुच्य से ब्रह्म तद्रा जगत यदुनम जगत का जो उपादान कारण ही तामसी माया को तम गुण प्रधान माया को आधाय मत ले करके अपने उपाधि रूप से स्वीकार करके जगत का जो उपादान कारण ब्रह्म होता है वो तत्पद का वाक्यार्थ होगा और ताम शुद्ध सत्ता तामतर ताम शुद्ध सत्व माया को ले करके अर्थात उपाधित्व ने स्वीकार करके जो जगत का निमित्त कारण होता है तद् तद् तद् गिरा उच्यते तब्दे न उच्यते तद् शब्द से कहा जाता है ब्रह्म देखो जग, माया तामसी मायाम आदा जगत यदादान शुद्ध सत्तायतल मायाम आदा जगत यद निमित्त तो ब्रह्म तद गिरा उचित तत्शब्द तो से कहा जाता है जो जगत का उपादान कारण है और जगत का निमित्त कारण है वही ब्रह्म तत्शब्द से कहा जाता है जगत का उपादान कारण भी ईश्वर निमित्त कारण भी है निमित्त उपादान कारण अभिन्न निमित्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण लोक में उपादान कारण घट का मिट्टी है निमित्त कारण कुलाल है बनाता जगत बनाने के लिए ईश्वर उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है उपाधान कारण कैसे तामसी माया को उपाधि रूप से स्वीकार करके तमो गुण प्रधान प्रकृति को ब्रह्म अपने उपाधि रूप से स्वीकार करके जगत का है उपाधान कारण वही ब्रह्म जगत का निमित्त कारण निमित्त कारण होते समय उपाधि कौन है शुद्ध सप्त माया को उपाधि रूप से लेकर के शुद्ध ताम मायाम आदाय उपाधित्व ने उपाधि रूप से मान करके जगत का निमित्त कारण जो होता है ईश्वर वही तत्व शब्द से कहा जाता है तत्वसी में जो तत्पथे तत्पथ का वाक्य है जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर जगत, जगत का उपादान कारण होने के लिए उपाधि तामसी माया और जगत के निमित्त कारण होने के लिए उपाधि सत्व प्रधान माया इसको देखना न शुद्ध सत्व माया को उपाधि ले करेगी जगत का निमित्त कारण वही ब्रह्म तद गिरा मतलब शब्द से कहा जाता है यत टीका उपा, में यतोपादान यर्थ यत सचिद सच्चिदानंद लक्षण ब्रह्म सतचित आनंद है लक्षण जिसका ऐसा ब्रह्म तामसी मायान आदाय तामसी शब्द का अर्थ करते तमो गुण प्रधान तमोगुण प्रधानम मायायाम समाया तमोगुण प्रधान जिसमें तमो प्रधान है सत्तगुण रजगुण तो है किंतु तमो गुण अधिक है ऐसे मायाम आदाय आदाय का अर्थ तो ले करके लेना क्या है उपाधित्व तो ने स्वीकृत अपन उपाधि रूप से स्वीकार करके उपाधि रूप से ग्रहण करके मान करके उपाधि रूप से स्वीकार करने पर ही ब्रह्म जगत का उपाधान कारण बनेगा शुद्ध ब्रह्म कारण नहीं कार्य नहीं उपाधि को लेकर के माया रूप उपाधि को लेकर के ही कारण होता है किन्तु तमो प्रधान माया को उपाधि रूप से लेकर के ही उपाधान कारण होता है किसका जगत जगत का जगत कौन है चरा चरात्मक से कार्य वर्ग से चर अचर चर है चलने फिरने वाले चेतन अचर है स्थिर रहने वाले जितने सौर ब्रह्मांड में है कार्य वर्ग सौ का उपाधान कारण है ईश्वर जो ब्रह्म माया तम प्रधान माया को उपाधि रूप से लेता है वही उपाधान कारण है चराचर ब्रह्माण्ड कार्य वर्ग का उपादानम उपादान क्या है अध्यास अधिष्ठानम वस्तुतः जगत बनाता नहींश्वर जगत का अध्यास होता है उसका अधिष्ठान है उसी ब्रह्म में जगत दिखता है माया तम प्रधान माया उपाधि लेकर के वो जगत दिखाता है परमात्मा इसलिए अभ्यास का अधिष्ठान अध्यास ब्रह्म उसका अधिष्ठान ईश्वर दूसरा है शुद्ध सत्तामितम शुद्ध सत्व प्रधान माया को लेकर के जो निमित्त कारण होता है शुद्ध सत्ता विशुद्ध सत्व प्रधानम ताम उपाधिवे ने स्वीकृत निमित्तम शुद्ध सत्ताम शुद्ध सत्व जिसमें ऐसी को उपाधि रूप से लेकर के निमित्त कारण होता है ठीक है मैं देखो शुद्ध सत्वाम अर्थात विशुद्ध सत्व प्रधानमंत्र सत्वगुण प्रधान है किंतु सत्वगुण विशुद्ध है जीव की उपाधि में सत्वगुण प्रधान तो है किंतु मणिना है क्योंकि रज गुण तमगुण से कलुषित ईश्वरी की उपाधि में सत्वगुण प्रधान है और सत्वगुण कैसा है विशुद्ध महिलाया सत्वशुद्ध विशुद्धि व्याम माया विद्य मत सत्वगुण शुद्ध है विशुद्ध सत्व प्रधान विशुद्ध सत्व प्रधानम सा माया विशुद्ध सत्व प्रधान मतलब आयाम उपाधित्व ने उसकी अनुभूति लाना पहले जैसे आधाया था यहाँ भी आधाया लाना आध्या करते उपाधित्व ने स्वीकार करके जिस प्रकार तमोग प्रधान माया को उपाधि से लेकर के जगत का उपादान कारण होता है इसी प्रकार शुद्ध विशुद्ध सत्व प्रधान माया को उपाधि से लेकर के जगत का निमित्त कारण होता है निमित्तम उपादान आदि अभिज्ञ जो निमित्त कारण करता उपादान को जानने वाला होता है निमित्त करता निमित्त कारण तो बहुत है इसे घट बनाने के लिए दंड चक्र आदि भी निमित्त कारण है कि यहाँ करता रहना जो करता होगा उपादान को जानने वाला करता होगा कोई कार्य बनाएगा इसका उपादान कारण क्या है निमित्त कहानी क्या है कैसे बनेगा जानने वाला ही करता होता है उपादान आदि अभिज्ञ ही करता होता है ईश्वर करता है शुद्ध सत्व प्रधान माया को उपाधि रूप से लेकर के जगत का करता है और तम प्रधान नायक का उपाधि रूप से लेकर के जगत का उपादान भी है इसलिए ईश्वर उपादान कारण भी है निमित्त निमित्तकारण भी अभिन्न निमित्त उपादान कारण निमित्तकारण भी उपादान कारण दोन तद्रह्म वही ब्रह्म निमित्त उपादान उभय रूपम जो निमित्त निमित्तकारण भी है उपादान कारण उभयूपे ब्रह्म तदगिरा उच्य तद्गिरा तत्शबन तत्पदेन कौन सा तत्पद तत्व वाक्यस्थन तत्व सिम तत्पदम तत्पदम् से वाक्य में स्थित जो तत्पद पहला पदे तत् दूसरा पदे पद आगे असी तीन पदे तत्पद के द्वारा तत्पदे से कहा जाता है।, है ब्रह्म जन निमित उपादान भयपम अनियमित कारण होने के लिए उपाधि बता दिया शुद्ध सप्त प्रधान माया उपाधि और उपादान कारण होने के लिए तम प्रधान माया उपाधि इस उपाधि को लेकर के जो ब्रह्म जगत के निमित्त उपादान उभय रूप होता है वही ब्रह्म तत्वशीति महावाक्य के तत्पद के द्वारा कहा जाता है ओमित तत्पद के वाच्यार्थ कहने पर अभी तम पद वाच्यार्थम आह तत्व त्व पद महावाक्य में तम पद का वाच्यार्थम आह यदा यदा य मलिशत्वा कामकर्मादिदूषिता आदत्ते तत्परम ब्रह्मदेन तदोच्य ब्रह्मा यदा तत्परम ब्रह्म मलिन सत्म काम कर्मादिदूषिता आदत्ते तदा पदेन उच्चते यदा तत्परम ब्रह्म जो परम ब्रह्म जगत का निमित्त कारण उपादान कारण हुआ था भिन्न भिन्न उपाधि को लेकर के वही परम ब्रह्म यदा तत्परम ब्रह्म मलिन सत्वाम ताम ताम ताय कैसे माया है मलिनम सत्व यश्याम जिसमें सत्वगुण मलिन है सत्वगुण प्रधानत है मलिन है जिसको अविद्या शब्द से कहा गया था मलिन सत्वाम ताम अविद्या है माया काम कर्मादि कर्मादिदूषिताम वो काम है वासना कर्म वो संस्कार बहुत तो संस्कार से दूषित तो है पुण्य पाप कर्म है वासना है बहु संस्कार है ये सबसे दूषित है माया काम कर्मादिषितम तो आदत् उपाधि रूप से स्वीकार करता है वही ब्रह्म है काम कर्मादि दूषित तो मलिन सत्य प्रधान माया जिसका नाम अभिद्या कहा गया उसको जब उपाधि से स्वीकार करता है तो वही ब्रह्म त्व पद न तदाउचतेम तो पद वही कहा जाता है वही ब्रह्म केवल उपाधि भेद से उसमें भेद हुआ वास्तव तो वही ब्रह्म ही तम पद से कहा जाता है ठीक है तदेव ब्रह्म जो ब्रह्म जगत का निमित्त उपादान कारण हुआ वही ब्रह्म यदा मत यश्याम अवस्था जिस अवस्था में मलिन सत्व मलिन सत्व क्या है ईसद रजस्तमो मिश्रण मलिन सत्व प्रधान सत्वगुण तो प्रधान ही किन्तु मलिन है मलिन क्यों ईसद रजस्तमो मिश्रणे थोड़ा रजगुण तो थोड़ा तम गुण से मिश्रण हो गया मिश्र होने से मलिन हो गया सत्व गुण मलिन सत्य प्रधान है माया मलिन सत्य होने से ही अब काम कर्मादि आदि काम कर्म संस्कार से दूषित है दूषण युक्त है मलिन सत्व होने से ही रजोगुण तम गुण होने से ही ये काम कर्मादि होते हैं काम अभिद्या शब्द वाच्य आम शब्द से कहा जाता है पहले आया अभिद्या शब्द का वाच्य जो माया को वही माया है केवल अर्थ भेद बताते है प्रकृति माया है उसको अलग अलग नाम रखते समझाने के लिए माया को आदत्य का लेते ग्रहण करते उपाधि त्वे तो ने स्वीकार उपाधि स्वीकार करता है जो जगत का निमित्त कारण उपाधान का नही ब्रह्म तदा त्व पद उचते कहा जाता है अर्थात वही ब्रह्म तो है किन्दु उपाधि भेद है वहाँ उपाधिता सत्व प्रधान माया तम प्रधान माया को लेकर उपाधान का ना सत्व प्रधान माया विद्या को उपाधि लेने से तम से कहा गया यदा आदते वाक्यार्थमाह ध वाक्यादारं पदार्थ तम पदार्थ तत्पाथ को कथन करके अय उक्तवा वाक्यार्थ कथन करते वाक्यार्थमाह धृतम तुक्त पर अखंडम सच्चिदाननंद महावाक्य लक्ष्यते लक्ष्यते ताम परस्पर विरोधिनी त्रृतमुक्त अखंड सच्चिदानंद महावाक्य लक्ष्य थे मतलब माया परस्पर विरोधिनी अलग अलग उपाधि तीन उपाधि निमित्त कारण होने के लिए सत्शुद्ध सत्व प्रधान माया और उपादान कारण होने के लिए तम प्रधान माया और जीव बनने के लिए मणिन सत्व प्रधान माया अविद्या ये तीन है उपाधि तृतयी ताम तीन उपाधि को जो परस्पर विरोधी क्यों त्याग करना भाग त्याग लक्षण जो स्वयं देवदत्त में जैसे तद्देश से तत्काल के साथ ए तद्य से ए तत्काल की एकता नहीं हो सकती विरुद्ध का त्याग किया जाता है इसी प्रकार यह तीनों जो उपाधि है परस्पर विरोधी कोई तो शुद्ध सत्वप्रधान कोई मणि सत्व प्रधान कोई, कोई तम प्रधान परस्पर विरोधी निम ताम त्रितय अपी तीनों को छोड़ करके तीनों छोड़ देंगे तो केवल ब्रह्म ही रहेगा जो अखंडम खंड अवयर रहित शुद्ध चैतन्य सचिद आनंदम सद्रूप्रूप चेतन है व आनंद रूप महावाक्य लक्ष्यते तत्व महावाक्य के द्वारा लक्षण से बोधन कराया जाता है गुरु शिष्य को उपदेश करते तत्वसी महावाक्य के द्वारा लक्षण से बोधन कराते ज्ञान कराते तीन प्रकार संख्या अवयव तय होता है तीन अवय वाले तीन प्रकार तम प्रधान विशुद्ध सत्व प्रधान मलिन सत्व प्रधानत्व भेद न उक्ता तम प्रधान कहा गया उपाधान कारण होने के लिए विशुद्ध सत्य प्रधान कहा गया निमित्त कारण होने के लिए और जीव बनने के लिए मलिन सत्य प्रधान कहा गया यही भेद एक में तम प्रधानत्व एक में विशुद्ध सत्य प्रधानत्व एक में मणिन सत्व प्रधानत्व इनके भेद से तीनों प्रकार हो गए एक ही प्रकृति में आया वो उपाधि के भेद से तीनों प्रकार कहा गया कह गई अतय परस्पर विरोधी निम अलग अलग होने से विरोधी होगी ता परस्पर तां माया मुक्तवा मुक्ता का तो परित्यज परस्पर विरोधी वाले माया को छोड़ करके माया को छोड़ देंगे तो शुद्ध चैतन्य नहीं रहेगा अखंडम का खंड अवय भेद रहित तो सच्चिदानंदम सचिद आनंद रूप ब्रह्म महावाक्य ने लक्ष्य थे महावाक्य के द्वारा लक्ष्य थे कार्य पहले कह दिया है लक्षण या लक्षणयावृत्या बुद्ध्य लक्षणावृत्ति की तरह बोधन ज्ञापन कराया जाता है एक तो शक्यार्थ को लेकर के पदार्थ को लेकर ज्ञान होता है और एक लक्ष्यार्थ को लेकर ज्ञान होता है को लेकर ज्ञान होता है सामान्य पद के अर्थों को लेकर ज्ञान हो जाएगा कहीं कहीं शक्यार्थ को लेने से अर्थ ठीक नहीं होता है जो बोलने वाला चाहते ऐसा नहीं होता है इसे शक्य को नहीं लेकर के लक्ष्यार्थ लिया जाता है गंगायाम घोष का गंगा में आभिर के ग्वाला की पल्ली गांव है तो गंगा प्रवाह के अंदर संभव नहीं इसे तीर में अर्थ किया जाता है कहा का भी दधी रक्षे ताम दधी है कौवा से उनकी रक्षा करो तो कौवा से रक्षा करना कुत्ते बिले अगर खाएंगे तो रक्षा करना है तो वहां तात्पर्य नहीं केवल कौवा से रक्षा करने के, तात्पर्य है र, रक्षा करने में इसलिए कहाक पदक की लक्षणा होती का पदक की अजहत लक्षण कवा कुते भी लिया जो दधी को, को नष्ट करने वाले सबसे रखिया करो ये अर्थ तो होता है अजय लोक में इसे व्यवहार होता है कोई शत्रु के घर में खाना जाता है चाहता है पुत्र कहता है मैं उनके घर में भोजन करने जाता हूं पिता बोलते विषम भूखो जाओ विष खाओ शत्रु के घर में भोजन नहीं करो ये उनका अभिप्राय है नहीं जाओ शत्रु घर में भोजन करने के लिए ये कहने के लिए कहते विषम भुखो तो विष खाओ पिता कहते पुत्र को विष खाओ ये अर्थ नहीं है तात्पर्य अनुपति होने से वहां भी लाक्षणिक अर्थ लेना पड़ता है विसखाव जाओ तो पुत्र समझ लेना पिता नहीं चाहते नहीं जाता है विसखाव का अर्थ शत्रु के घर में भोजन नहीं करो ऐसा अर्थ होता है लोक में भी ऐसे माच्यार्थ के त्याग करके लक्ष्यार्थ ग्रहण करते हैं जैसे प्रसंग दे करके लक्षण से ज्ञान होता है कहते तो हैं क्रोशंती मचान बनाए है खेत में पक्षी पशु से बचाने के लिए वो हाँ हा हा करके हालात हिलाते रहते तो कोई कही ये शब्द कौन करते उतर दिया मंचाहा क्रशंधि मंचा का तो मचान जो मचान बनाते वो आज करते दे मंचस्थ पुरुष आज करते हैं कहने के लिए मंचाहा क्री कह दिया मंचस्थ पुरुषों को मंच शब्द से कह दिया तो इसे कहा जाता है लोक में बोध होता है इसलिए यहाँ भी विरोधंस को छोड़ करके लक्षणावृत्ति के द्वारा ज्ञान कराया जाता है परस्पर विरोधी ओम त्रित्वी त्रित्वी त्रित्वी आनंदम सचिव आनंद महाक्ष्य ऊर्ण पूर्णम दश्यसे पूर्णशा पूर्णमादा पूर्णमेवा